गीता तत्वचिंतन इंक्यावनवा प्रवचन मूढ़ और तत्वज्ञ का भेद अध्याय तीन श्लोक छब्बीस से उनतीस न बुद्धिभेदम जनएद अज्ञा कर्मस जोशये सर्वकर्माणी विद्वान युक्त समाचरन् ज्ञानी को चाहिए कि वह कर्म में आसक्त अज्ञानियों में बुद्धि भेद न न पैदा करे अपितु स्वयं योग में स्थित रह समस्त कर्मों को अच्छी तरह करता हुआ उन सब को भी कर्म में लगाए रखें संतावन बुद्ध भेद का अर्थ पिछले श्लोक में कहा गया कि विद्वान को ज्ञानी को आसक्ति से रहित होकर उसी प्रकार तीव्र कर्म करना चाहिए जिस प्रकार एक अज्ञानी कर्म के फल में आसक्त होकर करता है ऐसा किस लिए लोक संग्रह के लिए लोगों के समक्ष आदर्श रखने के लिए ज्ञानी को देखकर लोग सीखते हैं इसलिए अब प्रस्तुत श्लोक में कह रहे हैं कि यदि ज्ञानी वैसा नहीं करेगा तो वह अज्ञानियों में बुद्धि भेद के पैदा होने का हेतु बनेगा बुद्धि भेद का तात्पर्य है बुद्धि का विचलन एक तो बुद्धि कहीं स्थिर नहीं हो पाती और कहीं स्थिर हुई भी तो शंकाएँ और संदेह उसे विचलित कर देते हैं आचार्य शंकर अपने भाष्य में लिखते हैं बुद्धे भेदो भेदो मया इदम कर्तव्य भोग कर्मण इति निश्चित रूपाया बुद्धेह भेदनम चालनम बुद्धिभेद मेरा यह कर्तव्य है इस कर्म का फल मुझे भोगना है इस प्रकार जो निश्चित रूपा बुद्धि बनी हुई है उसको विचलित करना बुद्धिभेद कर करना है अज्ञानाम कर्मसंगी नाम आज्ञा कर्म का विश्लेषण विश्लेषण लगाया कर्मसंगी यानी कर्म में आसक्त मनुष्य कर्म में आसक्त होता है फल के लिए अतः कर्मसंगी का अर्थ फल संगी भी किया जा सकता है वह फलों में आसक्त किस लिए है इसलिए कि उसके जीवन में ज्ञान का अभाव है वह सुख भोग को ही परमार्थ समझ बैठता है ऐसा समझकर यदि ज्ञानी उसे उपदेश देने चले सोचे कि उसमें ज्ञान का अभाव है तो चलूं मैं उसे ज्ञान देकर उसके अभाव को दूर कर दूं, उसकी कर्मा शक्ति और फला शक्ति दूर कर दूं, तो यह कोई सरल काम नहीं है कर्मा शक्ति इतनी सहजता से दूर नहीं होती ज्ञानी तो जोश खरोश में लग उसे ज्ञान का पाठ पढ़ाएगा पर वह पाठ अज्ञानी धारण कर सके तब न बहुधा स्थिति तो ऐसी होती है कि अज्ञानी ज्ञाने के उपदेश से प्रभावित हो कर्म को तो छोड़ बैठता है पर ज्ञान का धारण नहीं कर पाता तब इतो नष्ट उतो भ्रष्ट वाली कहावत चर्चार्थ हो जाती है अंठावन बुद्धि भेद का दृष्टांत। हमारे एक परिचित हैं अच्छे समाज सेवों सेवी थे श्रमिकों के बीच काम करते थे जिज्ञासु भी थे विवाह शादी के चक्कर में नहीं फंसे थे वे विवाह को चक्कर कहा करते थे उन्हें समाज के बीच सर्वहारा के बीच काम करने में सुख भी मिलता था उनका किसी महात्मा से परिचय हो गया महात्मा जी ने उसे इस प्रकार लोगों के बीच काम करते देख उससे कहा छोड़ो अब यह सब बहुत तो हुआ कब तक इस माया प्रपंच में लगे रहोगे अपने परलोक का भी ध्यान करो तुमने गृहस्थी तो की नहीं किसके लिए यह सब खटपट करते हो छोड़ो सब हमारे साथ चलो और वे सज्जन सब छोड़कर महात्मा जी के साथ चले गए पर उनका मन तो ध्यान धारणादि के लिए तैयार था नहीं एक वर्ष के भीतर ही उनका मन उचट गया वे फिर से लोगों के बीच काम करने आए पर बुद्धि की स्थिरता जाती रही थी इसलिए वहां भी जम ना पाए अब कभी इधर तो कभी उधर भटकते रहते हैं और महात्मा जी को गालियाँ देते हैं कहते हैं कि उन्होंने उनकी मानसिक स्थिरता भंग कर दी यही बुद्धि भेद है एक बार बुद्धि भेद पैदा हो जाने से व्यक्ति कहीं स्थिर नहीं रह पाता इसीलिए भगवान कृष्ण यहाँ पर ज्ञानी व्यक्ति को निर्देश देते हैं कि वह कर्म में आसक्त अज्ञानी की बुद्धि को ज्ञान की बातें बताकर विचलित न करे